आओ पता लगाएं पत्ते हैं पर डाल नहीं फूल है पर महक नहीं फल है पर बीज नहीं छाले पर काट नहीं मोती जैसे फूल है इसके एक फुट लंबी हरी तरकारी फल तो इस पर आते नहीं खाने देता भाजी सारी पेड़ पत्ता पत्तिया छोट पेड़ बड़ा पत्तिया छोटी फली जैसे खट्टे फल आए छाया उसकी इतनी लंबी हाथी भी उसमें सो जाए ऊंचा पेड़ है इमली जैसा पत्ता गुटली फाकदार फल गोल खट्टा विटामिन सी का जो भंडार भगा बीमारियों बीमारियां करे हट्टा कट्टा छाल कड़वी पत्ता कड़वा कड़वी उसकी काया दांतों को देता मजबूती ऐसी उसकी माया ऊंचा पेड़ तना कटीला लाल पर, लाल फूल फूल पर पर सिर सजीला फूटे कली मैदान बर्फीला तकिया गद्दा बने कुदीला सीधा आड़ी खड़ा रहेगा जमीन का पानी पिएगा हमें पिलाने को पानी पर पेड़ लंबा पत्ते उसमें सबसे ऊपर आते फल नहीं देता फिर भी उससे पैसा बहुत कमाते छोटा पेड़ पेड़दार पीला फल खट्टा रसदार पत्ता मोटा मोटा गाढ़ा हरा खुशबूदार सब्जियों में होता शुमार एक पेड़ पर हरे पीले फल गर्मी में आते कच्चे का आचार बनाते पके राचा कहलाते क्या तुमने देखे ऐसे अचंभे एक ही पेड़ के हजार खंभे पत्तियां उसकी छोटी छोटी टहनियों पर होते हैं शूल सुंदर लगता प्यारा लगता जब आते पीले छोटे फूल बड़ा ऊंचा पेड़ फल बैंगनी रंग के आए नमक मसाला लगाकर गर्मी में मजे से खाए वसंत ऋतु में पेड़ है फलता हरा लाल काला फल लगता उस पेड़ का नाम बताओ जिस पर रेशम का कीड़ा पलता हृदय जैसा पत्ता पाया ठंडी रहती इसकी छाया ठंडी रहती इसकी छाया बच्चे तोड़े मेरे फल पीले हो या हरे चुपके से तोते कुतरे कुतरे बीज रहे बहुत गांव देव सबको छाऊ मेरा श्रृंगार है लाली मैं हूं मतवाली काली मिर्च सब बीज है पत्ते पंख समान कच्चा तोड़ो दूध गिरता ऐसी इसकी शान पेड़ हूं मैं बहुत बड़ा फल छोटा पत्ता बड़ा आकार आंख सा बीज जब तोड़ा सबको ताकत में पीछे छोड़ा पपीता केले आम सेमल आंवला पीपल सेजना नींबू बरगद, अमरूद इमली सफ़ेदा नीम जामुन बादाम गुलमोहर सैतूत नारियल और